रामो मोराजमणि सदा विजयते रमे रमेशम ज रामेणा भीहता निशा चरचमू राम स्ति रामस्य रमस् रामे चित्तल सदा भवत मे भो राधर भर्जनम भवी जाना मर जनम सुख समर्जनम जमदूता राम रामेति गर्जनम <coughs> नम कमलना nama kamalama line nama kamalpa daaye namaste कमल योब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रहिणति तस्म तग्विवु प्रकाशम मुमु चु शरण प्रपदे वेद वेदात आनंद क्रीरामचंद्र चरणारबिंद चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा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 समाधान के संबंध में अब तक मैंने बताया कि तीन ही तत्व सनातन तत्व हैं एक ब्रह्म एक जीव एक माया इन्हीं तीनों में कोई मैं होगा और कोई मेरा होगा इस प्रश्न के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण या युक्ति आदि काम नहीं देंगे इनकी गति नहीं है अतयो शास्त्रो वेदों के द्वारा बताया गया कि मैं नाम के तत्व का नाम है जीव और इस जीव के अतिरिक्त अर्थात मेरे के मैं के अतिरिक्त दो बचते हैं एक ब्रह्म एक माया इन्हीं दोनों में कोई मेरा होगा कैसे पता लगाया जाए तो अनुभव से भी पता लगा कि ये मेरा अर्थात माया का जगत मेरा नहीं है ये अनुभव से सिद्ध हो सकता है क्यों मैं जो आनंद चाहता हूं अनंत अनंत काल का वो अनंत जन्मों में भी इस संसार से माया से नहीं मिल सका इससे ये तो सिद्ध हो गया ये मेरा नहीं है अब जब ये मेरा नहीं है तो एक ही बचा ब्रह्म भगवान वही मेरा होगा हाँ वेद ने भी बता दिया कि दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता ब्राता निवास शरणम सुहृद गति सुबालोपनिषद छः चार तुम्हारा सब कुछ रिश्तेदार संबंधी हितैषी अंशी पिता पालक वो भगवान है वही तुम्हारा मेरा है गीता ने भी कह दिया इसी का अनुवाद गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम नौ अठारह वेदांत ने भी कह दिया अंशो नाना व्यापद साथ हमारा उससे नाना संबंध है एक नहीं हम संसार में एक ही संबंध वाले को संबंधी मानते हैं ये हमारा पिता है पिता है तो बेटा भी होगा है, क्या भगते हो ये पिता है बस पिता है माता नहीं है बेटा नहीं है भाई नहीं है सखा नहीं है वो और और लोग हैं देखो माता जी आ गई ए देखो भाई साहब आ गए ऐ देखो हमारे बेटे साहब आ गए ये सब अलग अलग हैं। और एक ही नाते में हम भूले हुए हैं अटैचमेंट करके और सब नाते एक भगवान से हैं मोरे सबाई एक तुम स्वामी दीन बंधु पूरा अंतरयामी लक्ष्मण ने कहा था राम से जब राम ने कहा कि हम लोगों के पिताजी बूढ़े हैं अब कुछ हो गया तो फिर दुनिया क्या कहेगी लक्ष्मण ने कहा अब ये नहीं मानेंगे इनको खरी खरी सुना दे उन्होंने कहा अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष है मैं दशरथ को बाप नहीं मानता हो राम के सामने बोल रहे हो और राम तो धर्म संस्थापन का आदर्श स्थापन करने के लिए आए हैं और उन्हीं के मुंह पर हाजी सच तो सच है भ्राता भरता जब बंधु चौता च में राघवा तुम मेरे बाप हो तुम तो सीरियस नहीं हो बूढ़े नहीं हो और साथ रहेंगे तुम्हारे तो चुप हो गए राम नहीं बोल सके कुछ तो चलो फिर हमारे साथ चलो पर धर्म वाले हो गए अब तुम न तो उसमें ये माइक धर्म फिजिकल धर्म कट गया पर धर्म के आगे अपर धर्म कट जाता है क्योंकि ये परिवर्तनशील है अपर धर्म कल मैंने बताया था ना ब्रह्मचर्य बदला गृहस्थ फिर बदला बाण फिर बदला सन्यास, ये बदलता रहता है ब्राह्मण का ये क्षत्रिय का बदला ये वैश्य का बदला ये शूद्र का बदला लेकिन परधर्म ये सबके साथ रहेगा ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो चाहे बाण प्रस्थी हो चाहे सन्यासी हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो चाहे स्वपच हो चाहे कुत्ता बिल्ली गधा हो कोई जीव मात्र हो पर धर्म सब के लिए एक है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गिवा यह स्मरे पुंड ये परधर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो जब माया का हमें ज्ञान हो गया अनुभव हो गया तो श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व और सब संबंधों से युक्त हैं और सदा मेरे साथ हैं ध्यान दो संसार के फिजिकल संबंधियों में एक भी संबंधी एक जीवन भी साथ नहीं रह सकता अरे बताओ कौन तुम्हारे साथ रहता है तुम जरा सा पैदा हुए कि तुम माँ के पास मां भी काम करने जाती है दिन भर घर का निरंतर चिपटाए नहीं रहती बाप भी जाता है ऑफिस में व्यापार में तुम एक गोद में नहीं लिए रहता 24 घंटे फिर थोड़ा बड़े हुए स्कूल जा रहे हैं अब कहा बैठे हैं मां बाप साथ में और बड़े हुए बुढ़ापे तक कोई साथ नहीं जिंदा है तो भी और उसमें मरते भी गए आज पिताजी गए आज माता जी गई आज बड़े भाई गए और ये छोटे भाई चले गए और ये बेटा मर गया मैं जिंदा हूं ये नाटक रोज हम लोग देखते हैं लेकिन भगवान वो सदा हमारे हृदय में हमारे साथ रहता है सदा एक बटे सौ सेकंड को अलग नहीं हुआ न होगा हमारे मरने के बाद अब तो सब छूट गए संसार के रिश्तेदार जी अब तो अपना अपना मामला है जैसे भोजन करते हैं एक मेज पर पिता भी बैठा है माँ भी बैठी है बेटा बेटी सब बैठते हैं आजकल रिवाज है अब खाना खाना शुरू किया सबने जिसको जो अच्छा लग रहा है वो खा रहा है उससे हमसे मतलब नहीं हमारा पेट भर गया हम बंद कर दिए वो खाए जा रहा ठीक है खाए सबका अलग अलग हिसाब है शरीर का भी बाप को तो बुखार है हमको नहीं है जी हमको संग्रहणी हो गई बाप को नहीं हुई भगवान सदा साथ है मरने के बाद भी साथ चला चरिरा दुत्क्रामति तो प्रागेनात्मना उत्सृजन जाति वेद कह रहा है चार तीन पैतीस साथ साथ जाता है नरक गए हा हाँ, हम साथ रहेंगे स्वर्ग गए हम साथ रहेंगे कुत्ते को योनि मिली मरने के बाद साथ रहेंगे कुत्ते के अंतकरण में तुम भी रहोगे हम भी रहेंगे ऐसा है लेकिन हम भूल गए हम भूल गए अपने सर्वस्व को और शरीर के नातेदारों के चक्कर में पड़ गए उसका परिणाम माया का आधिपत्यो उसका रिएक्शन दुख अशांति अतृप्ति अपूर्णता अज्ञान अनंत काल बीत गए हम अनादि है न इसलिए तो शास्त्र वेदों ने कहा कि हमारी बात मानो ये तुम्हारा नहीं है वो है ये माया का जगत तुम्हारे एक तुम्हारा और है उसके लिए है तुम्हारा शरीर एक क्षणिक है एक दिन मिला एक दिन छूटेगा लेकिन इसके लिए संसार आवश्यक है अरे सबसे पहले तो तुम्हारा शरीर ही कैसे बनेगा अगर संसार न होगा तुम्हारे बाप न होते तुम्हारी मां न होती तो उनका बीरज ना होता रज न होता फिर वो मिलकर शरीर कैसे बनता इसलिए संसार तो मां के पेट से ही जरूरी हो गया फिर शरीर का पालन पेट में भी हो रहा है वो कैसे होता माँ जो खाएगी उससे शरीर बनेगा बड़ा होगा आ, क्या यंत्र है खाए खाना मां हो उसका हिस्सा मिले हमको भी हैं देखो अगर किसी से कहे शासन करो एक आसन होता है योग में सिर नीचे पैर ऊपर तो पहले तो पांच मिनट भी बड़ा मुश्किल है अभ्यास करते करते के घंटा लोग कर लेते हैं लेकिन कोई कहे कि 24 घंटे करो इध इम्पॉसिबल और आपने नौ महीने शीर्षासन किया मां के पेट में नौ महीने पैर फैलाने की जगह नहीं थी गर्भाशय में आपको पता नहीं है भूल गए होंगे किसी डॉक्टर से पूछ लेना ये सब कष्ट तुम भोगे हो शंकराचार्य ने कहा कि पुनरअपि जननम पुनरपि और पुनरपि जननी जठरे शयनम बस तीन काम किया तुमने पैदा हुए रोए जिंदगी भर रोए मर गए और रोए फिर मां के पेट में उल्टे टंगे ये है मेरे को न जानने का दुष्परिणाम इसलिए तुम्हारा भगवान है ये बात जानू वेद ने शास्त्र ने कहा लेकिन उसी ने यह भी कहा कि तुम जानने का जो तुम्हारे पास साधन है ना बुद्धि उससे नहीं जान सकते अपदो जवनो गृहीता पशत्य चक्षुषा श्रृणो तक सवे वेद्यम न चाहस् व्यक्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महातम श्वेता सुतरोपनिषद तीन उन्नाईस न त्र चक्ष ग वहां इंद्रिया नहीं जा सकती नौ मना मन भी नहीं जा सकता वहां तक न बाग गच्छती वाणी वाणी नहीं जा सकती वहां तक या तो बाचो निवर्तनते केनोपनिषत है एक तीन या तो बाच्यों निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह तेतरी उपनिषत दूसरी बल्ली का चौथा अनुवाक ये फिर से मंत्र है आगे दूसरी बल्ली का नौवा अनुवाक ये ब्रह्मोपनिषद ने भी मंत्र है ये तो वाचो निवर्तनते ये सांडल्योपनिषद ने भी मंत्र है दो एक ये सरभोपनिषद ने भी मंत्र है बीसवा इंद्रिय मन बुद्धि जहां तक जाते हैं वहां तक माया है वो नहीं है न चक्षुषा गृह्य ना पिबाचा नपसा तपसा व मुंड को उपनिषद तीन एक आठ ये इंद्रिया नहीं जा सकती कोई कर्म धर्म तपस्या ज्ञान योग वहां तक नहीं ले जा सकता इन सब से वो परे है परार्थार्थे इंद्रिये परम मन मनसस्तु पर महान पर महता परम अव्यक्तौमता पुरुषा परा पुरुषा किचित सा का एक तीन दस एक तीन ग्यारह कठोपनिषद वेदांत भी कहता है तद व्यक्त म बुद्धि मत ले जाना भागवत भी कहती है आस्था योगम निपुणम समात तम नाध्य गत्म संभव अरे छोटे मोटे की बात नहीं करते जो ब्रह्मा है ना <laughs> ब्रह्मा वो तो जब भगवान की नाभि से प्रकट हुआ और कमल के दंड से तो उसने कहा मैं कहा से आया पता लगाना चाहिए तो अपनी योग शक्ति से कमल के नाल में घुसा चला गया चला गया हजारों वर्ष लौट आया पता ही नहीं चला ये कहा तक लंबा है यानी वो भगवान तक लंबा है वहीं की नाभी से तो निकला है वहां तक नहीं जा सका दो छा चौतीस संबत्सर सहस्त्रांत दिया योग विपक व्या एक हजार वर्ष तक योग शक्ति के द्वारा पता लगाने का प्रयत्न किया ब्रह्मा ने एक हजार वर्ष दिव्य वर्ष दिव्य वर्ष क्या होता है हमारा चौबीस घंटा उनका चौबीस घंटा हमारा एक साल उनकी छ महीने की रात होती है छ महीने का दिन होता है यानी तीन लाख साठ हजार वर्ष का एक हजार वर्ष बारह सौ वर्ष का चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कल युग और चौबीस सौ वर्ष का यानी उसका दुगुना द्वापर छत्तीस वर्ष का त्रेता अड़तालीस वर्ष का सतयुग यानी तैतालीस 20000 बीस हजार लाख बीस का हम लोगों के अनुसार चार युग होता है और 12000 वर्ष दिव्य वर्ष का चार युग होता है और ब्रह्मा का एक दिन मैंने बताया था एक दिन चार अरब उनतीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष हम लोगों का और एक करोड़ बीस लाख वर्ष दिव्य देवताओं का यानी दो करोड़ चालीस लाख दिव्य वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन चौबीस घंटे होता है उस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष की है तीन हजार एक सौ दस खरब और बीस अरब वर्ष का ब्रह्मा का आयु काल है उसके बाद प्रलय हो जाता है तो एक हजार वर्ष तक ब्रह्मा ने पता लगाने का प्रयत्न किया नहीं लगा सका तीन छ अड़तीस भागवत ना हम नजूम यदृताम गतिम विदुर नभा मदे वक उ परेशुरा भागवत दो छत्तीस ब्रह्मा कह रहा है मैं भी नहीं जानता उसको शंकर जी भी नहीं जानते और कौन जानेगा मेरे बच्चे बच्चे हैं जो सनकाधिक वगैरह, <laughs> कोई नहीं जानता शंकर जी भी बोले न नो न कुमार नारद न ना ब्रह्मपुत्र सुरेशा छतरा बत्तीस मैं भी नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानता और कौन जानेगा फिर ब्रह्मा कहता है जानत एवं जानत किम बहु क्या विभो मानसो हो बाचो भवम तब गोचरा जो कहता है कि मैं जानता हूं ठीक है बोले बोलने को क्या है कुछ भी बोल सकता है कोई आदमी लेकिन मैं तो नहीं जानता <laughs> क्यों नहीं जानते जी तुम अरे मैं कैसे जानूंगा वो तो जब से था जब था मैं भी नहीं था मैं तो एक दिन पैदा हुआ ना। है नु वेद वातावर जन्म लयोग य तो ऋषिर अरे ब्रह्मा तो उससे उत्पन्न हुआ है उसको उसके पहले का क्या हाल मालूम है यमनुदेव गणाउ भय देवता वगैरह तो और बाद में हुए सरस्वती बृहस्पति वगैरह उसको कोई नहीं जानता 10, सत्तासी 24 दुपत एव ते नजुड़ मनंतया दस सत्तासी इकतालीस अरे ब्रह्मादिक नहीं जानते सो नहीं जानते हे ठाकुर जी तुम भी अपना अंत नहीं पा सकते क्योंकि अनंत हो अनंत का अंत नहीं होता अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत क्या बढ़िया गणित है अरे कोई शांत हो लिमिटेड हो एक खराब एक और आगे हो तो और कुछ निकल जाए एक भी उतना कम हो जाए लेकिन अनंत से कितने निकालते जाओ पूर्णस्दाय पूर्ण में वशिष्य ते बृहदारण्य को पद एक एक पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचता है ऐसा है वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म न पश्यत्मो जन न बुद्ध्य समाधि युक्ति भी नौ आठ बाईस भागवत ब्रह्म समाधि लगा लगा के थक गया नहीं जान सका और गीता भी आपकी यही कहती है वेदा हम समता वर्तमानी चार्जुन भविष्या च भूतानीम तु वेद न कशन मुझे कोई नहीं जानता अर्जुन क्यों ये सात सात सात छब्बीस क्यों नहीं जानता या जान सकता गुण मयर भाव रे भी सर्विदम जगत मोहितम ना भी जाना मामे बरम अयम सात तेरा गीता सात जीवों की बुद्धि तीन गुण के अधीन है सत्य गुण रजो गुण तमो गुण और वो निर्गुण है गुणातीत है इसलिए कोई नहीं जान सकता इंद्रियाणी पराण्ञ्याहर इंद्रिय ब परम मन मन सस्तु परा, परा बुद्धि जो बुद्धि परतु स गीता तीन बयालीस वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है उसे कोई नहीं जान सकता अरे कौन जानेगा श्री कृष्ण भगवान अभी 5000 वर्ष पहले आए थे स्वयं भगवान थे एक कल्प में एक बार स्वयं भगवान आते हैं और बाकी टाइम में उनके अंश आते हैं उनकी कोई बात समझ में आई किसी के हम लोग भी थे देखा था कंस के खड़े थे कृष्ण बलराम धनुष तोड़ने को हम लोग भी देखने गए थे नरबरा स्त्रीण स्मरो मूर्तिमान भूपा नाम स्वजनो सताम क्षुति भजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्यु ज पतेर्ड विदुषा परम योगीना वृशणीना परदेवतेति देवते रंग साग्रजा दस तैतालीस भागवत क्या मतलब जाकी रही भावना जैसी प्रभु प्रभुमूर्ति देखे तीन तैसी सत्य ने देखा सत्य दिखे रजोगुणी ने देखा रजोगुणी दिखे तमोगुणी ने देखा डरने लगा इसके तो एक हजार सिर है दो हजार पैर है छह हजार आंखें हमको खा जाएगा विदुषण प्रभु विराट विराटमय दिशा बहुमुख कर फद लोचन शीशा हम संसार में किसी को देखते हैं तो या तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन लगेगा ब किसी के दस बीस पचास सिर और हाथ और पैर नहीं दिखाई पड़ेंगे ये क्या शरीर का चमत्कार है ठाकुर जी के ये तो शरीर का हाल है और लीलाओं में घुसोगे तब तो पागल ही हो जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा सीता के वियोग में रो रहे हैं सर्व व्यापक है हम हाँ, हाँ, रो रहे हैं वाह क्या कमाल सर्व्यापक रावण के हृदय में भी है और सर्वव्यापक भी है तो पता नहीं है कहा है सीता उधर से निकले भगवान शंकर पार्वती तो मन ही मन प्रणाम ठीक है तो करने चाहिए उनके अंश है शंकर जी पार्वती का दिमाग खराब हो गया और सुनो ये पार्वती कोई तुम्हारे पड़ोस की हाई स्कूल पास लड़की है क्या दिमाग खराब हो गया अरे ये तो भगवान शंकर की लादिनी शक्ति है इनका कैसे दिमाग खराब होगा अरे राब लिखा हुआ है क्यों खराब हो गया ए शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया इनसे बड़ा कौन है शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नावत शीशा पतनय की न उन्होंने राज राजा के एक लड़के को प्रणाम किया अरे कितने बड़ा राजा हो उससे क्या होता है अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा है हमारे पति शंकर जी जगत बंद प्लस जगदीशा जगत के ईश, लेकिन शंकर जी गलती नहीं कर सकते तो सर्वज्ञ है भगवान है लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी राजकुमार को शंकर जी अपने से बड़ा मान ले? लेकिन वो गलती नहीं कर सकते लेकिन लेकिन लेकिन दिमाग खराब हो गया अच्छा मैं परीक्षा लेती हूं लो, <laughs> जिनको ब्रह्म कह रही हैं उन्हीं की परीक्षा लेने जा रही हैं। सीता बन गई पार्वती सीता बन गई मेकअप करके नहीं वही साई रूप ये भी तो भगवती है कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है देवता वगैरह की बीबी बिल्कुल टू कॉपी आ भगवान ने कहा माता जी अकेली कैसे बैठी हो अकेली कैसे बैठी हो यानी पार्वती को पहचान लिया कि ये सीता नहीं है कहा अकेली कैसी बैठी हो पिताजी कहा है किसी आ गई पार्वती ये सब लीलाएं हैं गलत फलक लीला माने गलत फलक माने 420 झूठ उन्हीं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा आगे चल के राम कृपाते पार्वती सपन हु तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नही तदापि अशंका की नु जोई कहते सुनत सब कर ही तो हुई। अरे तुमको शंका होगी ये तो मामूली पंडित को भी नहीं होगी कि ब्रह्म जो न्यापक बीरज अज अकल अनि है अभेद सो की देहधरी भला निराकार ब्रह्म शरीर धारण कर सकता है ये डाउट अरे निराकार ब्रह्म छोड़ो ये ये जो गधा ब्रह्म है जीव ये शरीर धारण करके घूम रहा है चौरासी लाख प्रकार का और तुम कहते हो ब्रह्म सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान होके शरीर नहीं धारण कर सकता ये शंका पार्वती को ये तो मामूली पंडित को भी नहीं हो सकती सब जानते हैं वेदों में लिखा है द्वावे व्रह्मणो रूपे मूर्तन चै मूर्तन चूर्तन चा। चै मूर्तन द्वे एव ब्रह्मणों रूपे शंकराचार्य भी कह रहे हैं जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे ही उन्होंने भी कह दिया यद्यपि साकार होता ही विभाति विभा था सर्वगता सर्वात्मा भगवान की लीला को कौन समझेगा और सुनाऊं? अरे हजार बरस सुनाऊं आप लोगों को दिमाग पागल हो जाए श्री कृष्ण ने ब्याह किया सोलह हजार ये तो आप लोग की बुद्धि भी जानती मानती होगी कि श्री कृष्ण की स्त्री बनने का सौभाग्य महापुरुषों कोई होगा और किसको होगा कौन उनकी स्त्री बन सकती है महालक्ष्मी है रुक्मिणी वगैरह, वगैरा हाँ। लेकिन वेद व्यास ने क्या लिखा है यसे इंद्रियम बिना तुम कुह एक ग्यारह छत्तीस इस सोलह हजार एक सौ इस्ट आठ स्त्रियां मिलकर भी श्री कृष्ण में काम नहीं पैदा कर सकी आत्मा राम है ना इसलिए हा और यह भी लिखा है भागवत में? तम निरे नि बला मूढ़ा स्त्रैणम चाणोव्रतम रहा वो मूर्ख स्त्रियां श्री कृष्ण को स्त्रियों का लंपट मानती थी और श्री कृष्ण में कोई काम नहीं व्याप्त कर सके और एक लाख इकसठ हजार बच्चे पैदा हो गए एक लाख इकसठ हजार एक एक स्त्री के दस दस बच्चे और बताओ तस्व रम मणस्य संवत्सर गण बहून गृह मेधेशु बहुत दिन तक सोलह हजार स्त्रियों से रमण करने के बाद श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया और सुनो इनको वैराग्य हो गया इतने सारे बच्चे पैदा हुए ये कौन है जो बच्चे पैदा हुए इनके आत्मतुल्यान अपने समान बच्चे पैदा किए ध्यान दो अपने समान आत्मतुल्यान तीन तीन नौ और पहले वाला बाईस अपने समान बच्चे पैदा किए और फिर क्या होगा सब आवारा हो गए अपने समान बच्चे अपने समाने आवारा हो गए क्या मतलब भगवान आवारा है क्या अरे अपने समान बच्चे पैदा किए ये एक लाख इकसठ हजार अब सब आवारा हो गए इनको मरवा देना चाहिए वाह अब मरवा भी दिया कौन समझेगा अरे भगवान की बात तो छोड़ो जस जनाहकृतो भावो बुद्धिर जस ज हत्वा लोकान नंति न निबध्यते जिसकी कर्म करने में कर्तृत्व की बुद्धि न हो अहंकार न हो ऐसा कर्म योगी ही कर्म बंधन में नहीं पड़ता करोड़ों मर्डर करने वाला अर्जुन कुछ नहीं किया उसने किसी को नहीं मारा सारी दुनिया गवाही है <laughs> लोकान सबको मारा और नहीं मारा तो जब महापुरुषों का ये हाल है कि कर्म बंधन उनको नहीं हो सकता अच्छा करें चाहे बुरा करें कुशला कुला चरित न ऐसा निःस्वार विद्य थे वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो सुखदेव ने डांटा था जब परीक्षित को कि तुम भगवान पर डाउट करते हो क्यों रास किया अरे महापुरुष उनको छू लेने वाला अच्छा कर्म करे तो कोई लाभ नहीं फल नहीं मिलेगा और गलत काम करे मर्डर इससे गलत काम और बड़ा क्या होगा और एक दो नहीं हनुमान जी ने लाखों ब्रह्म हत्याएं कर डाली और कर्म बंधन नहीं भगवान ने <laughs> कहा एकाण एक भवामरिणी नो व्यम एक उपकार के बदले हम तुमको प्राण दे सकते हैं हनुमान और तुम्हारे तो बहुत सारे आभार हैं हमारे ऊपर हम तो हमेशा कर्जदार रहेंगे ये इतनी ब्रह्मत्या करने वाले के लिए कह रहे हैं पंकज पर आग नि से तृप्ता योग प्रभाव विधुता अखिल कर्म बंधा एक कुशला चरित नई शाम दस तैतीस तैतीस और ये जो बोल रहा हूं दस तैतीस पैतीस सुखदेव परमहंस ने कहा परीक्षित कान खोल कर सुन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या योग के द्वारा जिन्होंने कर्म बंधनों को काट डाला है या जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं यही स्वेच्छाचारी होते हैं स्वेच्छाचारी जो चाहे करे करने का फल नहीं मिलेगा जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे उनको पाप नहीं छू सकता पुण्य नहीं छू सकता किसी कर्म का फल नहीं मिलता भगवान की बात तो बहुत दूर की है चार तेरा गीता अर्जुन मैंने कितने सारे कर्म किए सृष्टि किया हा सर्व व्यापक हुआ जीव के अंदर बैठा उसके कर्मों का हिसाब किया फल दिया अवतार लिया सब कुछ करता हूं मैं लेकिन वेद कहता है अनंत चात्मा विश्व रूपो ज करता वो जो ब्रह्म है वो कुछ नहीं करता अनस्त नन्यो अभिचा कचित वेद कह रहा है वो खाली देखता रहता है नोट करता है कर्म कुछ नहीं करता सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता तो भगवान को कोई नहीं जान सकता ये तो साधारण बुद्धि से भी समझा जा सकता है राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पार, अभिगत अकथ अ पार नेति नेति नित्य निगम का राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुन भवानी गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान हु भाई इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते लेकिन वो अगर अपनी कृपा से इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य दिव्य दिव्य दिव्य दे, दे दे तो अनंत जीवों ने जाना है देखा है पाया है मैं और मेरा इस प्रश्न को हल किया है उसके लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है और इसी विषय में सूत जी ने उत्तर दिया था सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथो श्री कृष्ण की भक्ति हो और निष्काम हो ये शर्त है आय तुकी हो एक दो छे शेष फिर बोलिए लाडली लाल की